शिक्षा का आदर्श शिक्षा प्राप्ति के उपाय ब्रह्मचर्य एकाग्रता में सहायक पूर्ण ब्रह्मचर्य के द्वारा मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बड़ी प्रबल हो जाती है 12 वर्षों तक काय मनोवाक्य से अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने से शक्ति प्राप्त होती है इसका ठीक ठीक पालन कर पाने से सारी विद्याएं क्षण भर में याद हो जाती है व्यक्ति श्रुतिधर स्मृतिधर बन जाता है ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारे देश का सब कुछ नष्ट हो गया जब जो काम करना हो तब उसे पूरी लगन और शक्ति के साथ करो गाजीपुर के पौहारी बाबा जैसे एक चित्त से ध्यान जप पूजा पाठ आदि करते थे वैसे ही अपने पीतल के लोटे को भी मांझते थे ऐसा माँझने के मांझते कि सोने की भांति चमकने लगता जितनी बुरी है बुरी कल्पना भी उतनी ही बुरी है कामेक्षा का दमन करने पर उससे सर्वोच्च लाभ होता है उसका संयम करने से शक्ति में वृद्धि होती है इस आत्म संयम से, से महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वह बुद्ध या ईसा जैसे चरित्र का निर्माण करता है मूर्ख लोग इस रहस्य को नहीं जानते काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिणित करो यह शक्ति जितनी प्रबल होगी उतना ही अधिक कार्य हो सकेगा प्रबल जलधारा मिले तो उसकी सहायता से खान तक खोजने का कार्य किया जा सकता है ब्रह्मचर्युक्त व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति महती इच्छा शक्ति संचित रहती है ब्रह्मचर्य को छोड़ अन्य किसी भी उपाय से आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती इसके द्वारा मनुष्य जाति पर आश्चर्यजनक क्षमता प्राप्त की जा सकती है दुनिया के सभी आध्यात्मिक नेता ब्रह्मचर्यवान थे उन्हें सारी शक्ति इस ब्रह्मचर्य से ही मिली थी प्रत्येक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहिए तभी हृदय में श्रद्धा और भक्ति का उदय होगा हमें पुनः सच्चा श्रद्धा भाव जगाना होगा अपने सुप्त आत्मविश्वास को जगाना होगा तभी हम आज की राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकेंगे एक असंस्कृत मनुष्य इंद्रिय सुखों में ही उन्मत्त रहता है जो-जो वह सुसंस्कृत होता है त्यों त्यों उसे बौद्धिक विषयों में सुख मिलने लगता है और उसके विषय भोग भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं कुत्ता या भेड़िया जितनी रुचि के साथ खाता है मनुष्य खाने में उतना रस नहीं ले सकता पर मनुष्य बुद्धि या बौद्धिक कार्यों से जो आनंद ले पाता है उसका अनुभव कुत्ता कभी नहीं कर सकता शुरू में इंद्रियों से सुख होता है पर प्राणी जो जो उच्चतर दशाओं में उन्नीत होता है त्यों त्यों इंद्रिय सुखों में उसकी रुचि कम होती जाती है संसार में हम देखते हैं कि व्यक्ति जितना ही पशु स्वभाव का होता है वह इंद्रियों में उतने ही तीव्र सुख का बोध करता है पर वह जितना संस्कृत और उच्च होता है उतना ही उसे बुद्धि संबंधी तथा वैसे ही अन्य सूक्ष्मतर बातों में आनंद मिलने लगता है मनुष्य और पशु में यही भेद है मनुष्य में चित्त की एकाग्रता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है एकाग्रता की शक्ति में भेद के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है छोटे से छोटे व्यक्ति की तुलना बड़े से बड़े व्यक्ति से करो भेद मन की एकाग्रता की मात्रा में होता है मेरे विचार से शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है तथ्यों का संकलन नहीं